अध्याय नौ प्रभु ये ने उनसे कहा मैं तुमसे सच कहता हूं यहाँ कुछ व्यक्ति खड़े हैं वे तब तक नहीं मरेंगे जब तक परमात्मा के साम्राज्य को शक्ति सहित आया हुआ ना देख लेंगे शिष्यों के सामने गुरु येशु का दिव्य रूपांतर छह दिन बाद प्रभु येशु पतरस याकोब और योहन को अपने साथ एकांत में एक ऊंचे पहाड़ पर ले गए वहां उन शिष्यों के देखते देखते प्रभु यीशु का रूप बदल गया प्रभु यीशु के कपड़े बहुत उज्जवल तथा इतने सफेद हो गए कि पृथ्वी पर कोई भी इतनी उज्जवल सफेदी नहीं ला सकता वहां शिष्यों को परमात्मा के प्रवक्ता मोशे और परमात्मा के प्रवक्ता एलिया दिखाई दिए जो प्रभु यीशु से बातें कर रहे थे तब पतरस ने प्रभु यशु से कहा गुरुजी हमारा यहां होना कितनी अच्छी बात है आइए हम तीन तंबू के मंदिर बनाएं एक आपके लिए एक मोशे के लिए और एक एलिया के लिए पत्रस और अन्य शिष्य बहुत डर गए थे इसलिए पत्रस को समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या बोल रहा है तब एक बादल ने उन्हें ढक लिया और बादल में से यह आवाज आई यह मेरा प्रिय पुत्र है इसकी बात सुनो तुरंत शिष्यों ने चारों तरफ नजरें दौड़ाई तो प्रभु यीशु के अलावा कोई और दिखाई ना दिया पहाड़ से उतरते समय प्रभु यीशु ने आदेश दिया जब तक तेजस्वी मानव पुत्र मरे हुओं में से जिंदा ना हो जाए तब तक यह जो तुमने देखा है किसी को ना बताना इस बात को उन्होंने अपने तक ही रखा और विचार करने लगे की मरे हुओं में से जिंदा होने का क्या अर्थ है शिष्यों ने प्रभु यीशु से पूछा धर्मगुरु क्यों कहते हैं कि मुक्तिदाता के आने से पहले परमात्मा के प्रवक्ता एलिया का आना जरूरी है प्रभु यीशु ने कहा सच है एलिया सब कुछ तैयार करने के लिए पहले आएंगे परंतु परमात्मा ग्रंथ में तेजस्वी मानव पुत्र के बारे में ऐसा क्यों लिखा गया है कि वह बहुत दुख उठाएगा और ठुकराया जाएगा मैं तुमसे कहता हूं एलिया तो आ चुके हैं और जैसा कि उनके बारे में परमात्मा ग्रंथ में लिखा है लोगों ने उनके साथ जैसा चाहा वैसा व्यवहार किया शिष्य क्यों अशुद्ध आत्मा को नहीं निकाल सके जब गुरु यीशु और उनके तीनों शिष्य वापस आए तब देखा कि अन्य शिष्यों के चारों ओर भीड़ लगी है और धर्मगुरु उनसे बहस कर रहे हैं प्रभु येशु को वहां देखकर भीड़ के सब लोग हैरान हुए और नमस्कार करने के लिए उनकी ओर दौड़े प्रभु यशु ने पूछा तुम किस बात पर बहस कर रहे हो भीड़ में से किसी ने जवाब दिया गुरुजी मैं आपके शिष्यों के पास अपने बेटे को लाया था जिसमें अशुद्ध आत्मा का वास है और उसने मेरे बेटे को घूंगा बना रखा है जब भी अशुद्ध आत्मा उसे पकड़ती है पटक देती है वह मुंह में झाग भर लाता दांत पीसने लगता और अकड़ जाता है आपके शिष्यों से मैंने अशुद्ध आत्मा निकालने को कहा परंतु वे उसे ना निकाल सके प्रभु येसु ने कहा ओ ये पीढ़ी नास्तिकों से भरी है कब तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा कब तक मैं तुम्हें सहन करूंगा उस लड़के को मेरे पास लाओ लोग लड़के को प्रभु यशु के पास लाए प्रभु यशु को देखते ही गूंगा कर देने वाली आत्मा ने लड़के को बुरी तरह मरोड़ दिया और लड़का जमीन पर गिर पड़ा और मुंह से झाग निकालते हुए लौटने लगा प्रभु यशु ने लड़के के पिता से पूछा इसकी ऐसी हालत कब से है उसने कहा बचपन से इसे गूंगा कर देने वाली आत्मा ने कई बार आग में फेंका और कभी पानी में डुबोकर मारने की कोशिश की यदि आप कुछ दया और सहायता कर सकते हैं तो जरूर कीजिए प्रभु यशु ने उससे कहा क्या तुम्हें मेरी शक्ति पर शक है मुझ पर आस्था रखने वाले के लिए सब कुछ संभव है इस पर ऊंची आवाज में लड़के के पिता ने कहा मुझ में आस्था है पर यदि उसमें कुछ कमी है तो उसे दूर करने में मेरी मदद कीजिए प्रभु यशु ने देखा कि भीड़ बढ़ती जा रही है तो उन्होंने अशुद्ध आत्मा को डांट कर कहा गा बहरा बना देने वाली आत्मा मैं तुझे आज्ञा देता हूं कि इसमें से निकल और फिर कभी इसे परेशान न करना अशुद्ध आत्मा लड़के को बहुत मरोड़ कर चिल्लाती हुई उसमें से निकल गई लड़का मरे समान हो गया यहां तक कि अनेक लोग कहने लगे कि वह मर गया है परंतु प्रभु यीशु ने उसको हाथ पकड़कर उठाया और वह खड़ा हो गया जब प्रभु यीशु घर आए तब शिष्यों ने एकांत में उनसे पूछा हम अशुद्ध आत्मा को क्यों नहीं निकाल सके उन्होंने कहा इस तरह की शक्तिशाली आत्माएं परमात्मा से प्रार्थना किए बिना नहीं निकल सकती गुरु यशु का अपनी मृत्यु के बारे में दूसरी बार बताना गुरु यशु अपने शिष्यों के साथ वहाँ गलील प्रदेश से होकर जा रहे थे गुरु येशु नहीं चाहते थे कि किसी को मालूम हो कि वह अपने शिष्यों के साथ कहा हैं क्योंकि वह शिष्यों को अपने बारे में यह जरूरी जानकारी दे रहे थे तेजस्वी मानव पुत्र विरोधियों के हाथ में सौंप दिया जाएगा वे उसे मार डालेंगे परंतु मरने के तीन दिन बाद वह जिंदा हो जाएगा यह बात शिष्यों के समझ में नहीं आई पर वे उनसे इसका मतलब पूछने की हिम्मत नहीं कर पाए बड़ा पद पाने के लिए छोटा पद स्वीकार करना गुरु यशु और उनके शिष्य कफरनहूम शहर में आए घर में गए और गुरु येशु ने शिष्यों से पूछा रास्ते में तुम क्या बहस कर रहे थे वे चुप रहे क्योंकि उनकी बहस इस बात पर थी कि उनमें से सबसे बड़ा पद किसका है प्रभु ये बैठ गए और उन्होंने बारहों राजदूतों को अपने पास बुलाया और कहा यदि तुम सबसे बड़ा पद पाना चाहते हो तो तुम्हें सबसे छोटा पद स्वीकार करना होगा और सबकी सेवा करनी पड़ेगी तब उन्होंने एक बच्चे को लेकर उनके बीच खड़ा किया और उसे गोद में लेकर बोले यदि तुम मेरे नाम से इस बच्चे को प्यार करते हो तो वास्तव में तुम मुझसे प्यार करते हो और मेरे भेजने वाले परमात्मा से प्यार करते हो प्रभु यशु के नाम में अद्भुत शक्ति है गुरु येशु के शिष्य योहन ने कहा गुरु हमने एक मनुष्य को आपके नाम से अशुद्ध आत्मा निकालते हुए देखा तो हमने उसे रोकने की कोशिश की क्योंकि वह हमारे समूह का हिस्सा नहीं है प्रभु ये बोले उसे मत रोको क्योंकि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो मेरे नाम से चमत्कारी काम करे और दूसरे ही दिन मेरी बुराई करे जो हमारे विरोध में नहीं वह हमारे पक्ष में है यदि कोई तुम्हें मेरे शिष्य कहलाने के नाते तुम्हें एक गिलास पानी भी पिलाए तो मैं तुमसे सच कहता हूं कि परमात्मा उसे अच्छा इनाम देंगे पाप का जाल बिछाने वालों को भयंकर सजा प्रभु येशु ने आगे कहा उनको भयंकर सजा मिलेगी जो पाप का जाल बिछाकर मुझ पर आस्था रखने वाले मासूम बच्चों को फंसाते हैं उन लोगों के लिए बेहतर होगा कि जो ऐसे पाप करने के बारे में सोचते भी हैं उन्हें पकड़कर उनके गले में चक्की के पाठ बांधकर समुद्र में फेंक दिया जाए यदि तुम्हारा हाथ तुमसे पाप करवाए तो उसे काट दो तुम्हारे सारे शरीर को दो हाथों के साथ नरक की कभी ना भुजने वाली आग में झोंक दिया जाए इससे तो अच्छा ये है कि तुम्हारे शरीर का एक ही अंग नाश हो और तुम्हें मोक्ष मिल जाए यदि तुम्हारे पैर तुमसे पाप करवाएं, तो उसे काट डालो तुम्हारे सारे शरीर को दो पैर के साथ नरक में झोंक दिया जाए इससे तो अच्छा ये है, है कि लंगड़ा होकर तुम्हें मोक्ष मिल जाए और यदि तुम्हारी आंख तुमसे पाप करवाए तो उसे निकाल डालो तुम्हारे सारे शरीर को दो आंखों के साथ नर्क में झोंक दिया जाए इससे तो अच्छा यह है कि तुम एक आंख के साथ परमात्मा के साम्राज्य में जाओ तुम नरक कभी नहीं जाना चाहोगे जहां मांस खाने वाले कीड़े कभी नहीं मरते और आग कभी नहीं भुजती हर एक व्यक्ति आग द्वारा नमकीन किया जाएगा नमक अच्छा है पर यदि नमक अपना स्वाद खो बैठे तो उसे किस चीज से नमकीन करोगे तुम्हारे अच्छे कामों का स्वाद दूसरे लोग भी चखें एक दूसरे के साथ मेल मिलाप बनाए रखो